है वह किसी भी बात है यदि कोई कहना चाहे हम न्यायिकों के प्रति ऐसा कहते हैं क्योंकि नयायिक आकाश को एक मानता है न्याय सिद्धांत में तो एक है ना और न्याय सिद्धांत में तो आकाश उत्पत्ति भी नहीं मानी जाती है ना तो स्वाभयोग ही नहीं है निर्भयोग है तो नयायिक के प्रति हम ऐसा कहते हैं तो नयायिक के प्रति आप ऐसा कहिए लेकिन जो वेद प्रमाण को मानने वाले हैं उनके उनसे आप वेद विरुद्ध बात को नहीं कह सकते सीधी बात है हम तो वेस्त प्रमाण को मानते हैं तो हमारे साथ आपको बात करने की जरूरत नहीं है वेस्त के अनुसार आप बिल्कुल बोल सकते हैं मजा ही करते का तो ऐसा तो एक बात हुई ना और आप जो पूछना चाहेंगे वो आपको बता दिया जाएगा जैसे अब अविद्या है ना तो ये इसको कहते हैं अवच्छेदकवाद या अवच्छेदवाद कहते हैं मिश्र का है इसमें बिंद कर्मी वाद है अवच्छेदक वाद है आभासवाद है कई मत है और सब आपस में एक दूसरे का खंडन करते हैं कहीं किसी की भी स्थिरता नहीं है है ना? उसमें को, को वो ईश्वर विकल्णकार और प्रतिबिंब को कहते हैं जीव और दूसरे पंचगतिकार वगैरह वो सब क्या कहते हैं बिम्ब चेतन को शुद्ध ब्रम्ह कहते हैं ईश्वर नहीं कहते हैं तो ऐसा आपस में ही बड़े बड़े मतभेद इन लोगों के मतलब औच्छेदकवाद वाले बिन्नवाद का खंडन करेंगे वाले खंडन करेंगे वो आवासवाद कर करेंगे वो उसका करेंगे आपस में ही जमगन युद्ध है आपस में ही कोई निर्णय नहीं हो सकता जब निर्णय नहीं हो सका तो ये लोगों ने निर्णय किया दूसरे लोगों ने की भाई जिस युक्ति से जिसको बोध हो जिस तरीके से जिसको बोध हो वो तरीका मान लेना चाहिए तो तुम्हारे तरीके कोई निर्दोष है क्या तो तरीके से कोई बोध हो जाएगा क्या किसी को फिर ऐसा कहते हैं लक्ष्य जो है सत्य होना चाहिए और मार्ग असत होता है इसमें वाक्यपदी में है क्या है वर्तमानी सत्यम असत मार्ग में स्थित होकर के सत्य की चेष्टा करते हैं हालांकि वहां का अभिप्राय दूसरा है वाक्यपदी का तो ऐसा कहते हैं मार्ग असत होता है और लक्ष्य कैसा होता है सत्य होता है अब आप बताइए बद्रीनाथ जाना है तो कहते हैं आपका लक्ष्य क्या है बद्रीनाथ वही आपके लिए सत्य मार्ग असत है जैसे आप इस मार्ग को असत कह रहे हैं तो इधर जाओ तो मिल जाएगा बदली ना था आपको यदि असत्य मिलता है तो उससे भी मिल जाने चाहिए इसका मतलब मार्ग असत नहीं होता है मार्ग है लेकिन लक्ष्य आपका लक्ष्य मार्ग की आपका लक्ष्य जो है मार्ग की प्राप्ति नहीं है मार्ग से आप संतुष्ट होने वाले नहीं इतना ही मतलब है फिर मार्ग मार्ग असर्त होता है लक्ष्य सर्त होता है कहना तो फालतू बात है ये सब कहते हैं ना वो बिना अविचारिक्रमण ये सब बातें होती है तो क्या कहना चाहता समय हम्म ये सब प्रक्रियाएं कोई भी निर्दोष नहीं है प्रक्रिया जो है होना चाहिए तो लोग क्या कहने लगेंगे लगें और समन्वय करने के लिए ने लिखा है, तो उसके सारे समन्वय क्यों नहीं कर लेते समन्वय करना नहीं आता है मतलब जब श्रुति से अलग कोई तत्व मस्तिष्क में बैठा हुआ है तो ब्रह्म सूत्र के समन्वय को छोड़ करके कुछ कुछ बोलना पड़ता है अब संक्षेप मिले हो जैसे अविद्या किसमें है ब्रह्म में जीव में अंताकरण में बोलो कुछ बोलो कुछ भी बोलो कुछ भी बोलो बोल किसमें अविद्या अंताकरण में में अविद्या में है अच्छा ठीक है और ये संसार किसका का कार्य है श्र मत अविद्या का, का, का कार्य है अविद्या का, का, का कार्य संसार है तो फिर अविद्या से अंताकरण आया अंताकरण अविद्या, अविद्या आई तो अविद्या आया, तो, तो, तो क्या हो जाएगा की जो अविद्या सब का कारण है ऐसा कैसा बने कैसे बनेगा गीता वास्तव तेरा दो में कर्ण से कच्चित भौतुर्यती न ज्ञात क्षेत्र ऐसा है तेरा दो में अविद्या को करण का ही धर्म बताया आचार्य ने है कर्ण से कस कश्चित बहुत न ज्ञात क्षेत्र ज्ञात वहां करण का धर्म का है। का कहा है यदि अविद्या को करण का धर्म कह लिया जाए तो कैसे बनेगा फिर अविद्या का कार्य करण बनेगा तो कैसे मतलब जो कार्य है वो कारण का असर अच्छा कैसे हो सकता है कार्य के आसर कारण रहता है क्या रहता नहीं है हं? और यदि ऐसा मान भी लिया जाए तो फिर अविद्या के नाश होने पर क्या बना रहेगा कारण बना रहेगा वो बनती नहीं है बात है ना ये नहीं बनती अब यदि कहें कि अविद्या किसमें रहती है की कहे जू में रहती है किसमें रहती है, किस में रहती है? ने, ने, ने, ने. तो मान लीजिए इस मेज पर ये लेखनी रखी है लेखनी को हटाते हुए तो क्या बचता है क्या बचता है तो यदि उसमें जीव में अविद्या मान ली जाए तो अविद्यावृत्त होने पर क्या बचेगा हु? तो ब्रह्मात्मा के होगा क्या हो तो इसमें बीसमस्या तो हो गई हम्म जो कहते नहीं शुद्ध चेतन अविद्या नहीं हो सकती जीव में है यदि जीव में है अविद्या तो अविद्या की निवृत्ति होने पर क्या बचेगा थिय? तो ब्रह्मात्मा के होगा क्या अब यदि कहे ब्रह्म में है तो ब्रह्म में जो है जो स्वयं जो ज्ञान स्वरूप है उसमें अज्ञान कैसे रह सकता है ज्ञान स्वरूप में ज्ञान रह कैसे सकता है रहेगा क्या यदि कह ऐसा चलो वो क्या है कि जैसे आका वो क्या रहता है कि आकाश में रहता है ना मेघ तो पूरे आकाश में रहता है क्या कुछ आकाश खुला रहता है कुछ आकाश में मेघ रहता है ऐसे ही जो है उसमें आत्मा में ब्रह्म अभिद्या रहती है तो जो उससे अविद्या रहित को क्या कहते हैं शुद्ध आत्मा ब्रह्म और बाकी जीव हो जाता है यदि ऐसा कहना चाहे तो यदि कहें कि कुछ भाग में रहता कुछ भाग में नहीं रहता यदि ऐसा कहना चाहे तो ब्रह्म का ऐसा हो जाएगा सावियो और सावय कैसा तो सिद्ध हो जाएगा और तो सावियो होने से बिना सिद्ध की आपत्ति हो जाएगी है ना कुछ भाग में रहे कुछ भाग में न रहे या कैसे है अब देखो ना अविद्या अविद्या का अभी संक्षेप में देखिए ये संक्रमत में आत्मा को ज्ञान वो ज्ञान गुण वाला मानते है क्या ज्ञान शुरू कि नहीं ना? तो ग्याना ग्याना है तो ना विशेषता तो इस मत में ज्ञान स्वरूप ज्ञान आश्रय दोनों है वहाँ तो ज्ञान स्वरूप ही माना गया है ना अविद्या जो है ना क्या करती है कहते हैं कि अविद्या उसका स्वरूप का आवरण कर देती है ऐसी तो मानते हैं अविद्या की कौन कौन शक्तियाँ बताई गई आवरण शक्ति और बिक्षेप शक्ति आवरण शक्ति आत्मस्वरूप को आवृत कर देती है और बिक्षेप शक्ति क्या है जो नहीं है ऐसे नाना रूपों में दिखा देती है तो जो अभी आवरण किसका करती है शुरुप का शुरुप। किसका आवरण करती है अब सुनिए आप यहाँ ध्यान देना जैसे दीपक है ना दीपक बताया गया कि प्रकाश सुरुप से और प्रकाश का आश्रय भी है है ना यदि दीपक को आप लघु स्थान में रखते हैं तो उसका प्रकाश संकुचित होता है और वृहद स्थान में रखते हैं तो उसका प्रकाश व्यापक हो जाता है चक्रित होता है आप विचार करके देखें यहाँ दीपक के स्वरूप का संकोच विकास है आवरण दीपक अल्प स्थान में रखने पर जो आवरण होता है ना संकोच होता है वो दीपक के स्वरूप का है कि ना स्वरूप तो वैसा ही मणि आती है मणि में भी ऐसा समझ सकते है बात ही समझ में तो यदि आत्मा ऐसा इनके यहाँ वो क्या है ज्ञान गुण वाली ज्ञान स्वरूप वाली दोनों हो तो फिर संकोच किसका हो सकता है मतलब कि इसका आवरण हो सकता है विद्या से ज्ञान गुण वाली तो मानते नहीं है तो फिर आवरण किसका होगा ज्ञान स्वरूप का अब ध्यान देना गुण के आवरण का मतलब होता है उसका संकुचित संकोच होना अब ये स्वरूप में संकोच विकास है क्या तो उसके आवरण का मतलब क्या होगा उसका विनाश ही मानना पड़ेगा बात इस बार मतलब गुण का तो संकोच विकास हो सकता है जिसे सूर्य की प्रभा का होता है स्वरूप का हो सकता है क्या तो स्वरूप के आवरण तो मतलब क्या मानना पड़ेगा उसका बिना ही मानना पड़ेगा है ना ये भी एक समस्या आ जाती है यदि अविद्या मानते हैं ना उस स्वरूप में तो यदि तो फिर अविद्या उसको क्या उसका विनाश ही मानना भिनासी भिना पड़ेगा तुमको यदि आप नहीं मानते ये भी समस्याएं सब आ जाती है उनके यहाँ तो विशिष्ट मठ में क्या है कि ये अविद्या को बता दिया है, तो संगता यहाँ तो मतलब ग्रंथ में तो कोई अभी चर्चा नहीं है कि जो अज्ञान है ना परमात्मा में अज्ञान तो किसी काल में मानते ही नहीं हैं कभी भी नहीं मान सकते माया अविद्या कुछ भी परमात्मा में नहीं है जीव आत्मा में जो बद्ध जीव में अविद्या है ना तो उस अविद्या से कोई हानि नहीं है से किसका ही तो ज्ञान गुण का आवरण मानते हैं वो संकुचित हो गया स्वरूप में मानते हैं क्या इनकी यहाँ संगति लग जाती उनके यहाँ स्वरूप नाप्ति हो जाती है चलिए तो एक अवच्छेदक पर ही विचार किया और आप पूछो तो कुछ बता देंगे जितना पूछोगे हम पूरा बता देंगे और है तो इसमें पाठ चलाया जाए आभासवाद बिम्बाद इनमें सभी तो पंद्रह दिन भी चल सकता है तो हम सोचते हैं हमें इतनी आवश्यकता नहीं है हम कुछ बताते हैं हाँ जितना आप पूछना चाहें हम आपको पूरा बताएंगे उसकी उपयोग बता देंगे जैसे बिम्ब प्रतिम्बवाद को संक्षेप में सुन लो फिर आप बोल लेना ज़्यादा जैसे आप हाँ बोलो उदाहरण बोलो आखिर हम बताए बोलो बोलो आकाश का हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ आकाश इससे सूर्य एक होने पर भी इसे जल अनेक रखे हों घट में जल रख दो इस फली में जल रख दो गिलास में रख दो अनेक पात्रों में जल रख दो तो फिर आकाश वो क्या है की आकाश में इससे सूर्य एक रख रख है और एक होने पर भी उसके प्रतिबिंब तो भिन्न भिन्न हो गए ना उसके प्रतिबिंब भिन्न भिन्न हो गए अच्छा तो वैसे ही आत्मा एक होने पर भी उपाधिया नाना हो गई करें तो उपाधिया नाना होने से उन उपाधियों में जो आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है ना तो वो प्रतिबिंबित चेतन है प्रतिबिंबित या तो प्रतिबिंब हो गए थे ना जीव तो उस प्रतिबिंब के स्थान पर क्या है जीवन बात है समझ में जो बिंब है वो तो आत्मा वो तो क्या हो गया ब्रम्ह हो गया और जो प्रतिबिंब है वो क्या हो गया जीव हो गया जो बिंब है वो ब्रह्म हो गया मतलब आ, वो आत्मा है सूर्य तो अब ऐसा इस पर थोड़ा देखिए यहाँ पे अब ऐसा भी कहते हैं ना कि देखिए सूर्य में तो कोई दोष नहीं है अब यदि कोई जो जल जिस पात्र में रखा है ना तो उसमें यदि मलिनता होगी उस जल में जल में यदि मलिनता होगी तो प्रतिबिंब कैसा दिखेगा होगा। जल यदि प्रतिबिंब दिखेगा और जल पात्र के आकार का होगा पात्र वक्र है त्रियक है तो भी वैसा ये भी आती है ना प्रतिबिंब में जो है ना जो गुण दोष आएंगे जैसे प्रतिबिंब वक्र दिखेगा त्रियक दिखेगा अथवा वो उज्वल दिखेगा मलिन देखेगा तो दिखेगा तो किसके आधार पर जल बताइए उपाधि के अनुसार तो वैसे ही आत्मा तो शुद्ध बुद्ध मुक्त है आत्मा में सुख दुख आदि कोई भी विकार नहीं है वो उपाधि में है तो फिर इसलिए आत्मा सुखी दुखी ऐसा सब प्रतीत होती है ऐसा कहना दे है आपका यहाँ देखो विचार करके देखो यहाँ सूर्य का प्रतिबिंब किसमें पड़ता है जगह है ना एक तो ये देखना कि जिस वस्तु का प्रतिबिंब पड़ता है वो वस्तु कैसी होती है सवयोग कैसी होती है सूर्य सावय है ना अच्छा और निर्वयो आत्मा कैसा है निर्वयो एक तो कहते हैं कि जिस वस्तु का प्रतिबिंब पड़ता है वो सवियो होती, होती, होती है और रूपवान होती है सावियो होती है और समझते हैं और जिसमें प्रतिबिंब पड़ता है वो भी रूपवान है वो भी कैसा है जल में रूप है कि नहीं है अब यहाँ पर सूर्य का प्रतिबिंब जल में पड़ रहा था, था और यहाँ पर आत्मा का प्रतिबिंब किसमें माना जा रहा है अंतर तो आत्मा तो क्या है कि ना तो है ना ही रूपवा है रूपान है क्या आत्मा में कुछ भी नहीं रूप है है और किस में पड़ रहा है अंताकरण में अंताकरण में रूप है क्या अंताकरण में रूप है अच्छा पाचो भूतों के जो अपंक्षीकृत भूत है ना क्या है चलो कम से कम इतना तो मानना ही पड़ेगा की आत्मा का तो रूप नहीं है ना तो इतना ही कह लो जिस वस्तु का प्रतिबिंब पड़ता है वो होती है साव्यव और रूपवान आत्मा न तो साविया और ना है और न ही रूपवान है इसलिए क्या है आत्मा का प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता है यदि कहना चाहे कि देखो आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है आकाश नहीं रूप है आकाश कैसा है नहीं रूप रहित आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है तो जब रूप रहित आकाश का प्रतिबिंब पड़ सकता है तो रूप रहित आत्मा का भी प्रतिबिंब पड़ सकता है ऐसा कहा जा सकता है तो अब ध्यान देना तो क्या है कि आकाश एक तो सावियो है बस बच्ची आती अच्छा दूसरी बात देखना की आकाश आकाश सावियो है या आत्मा स्वावियो नहीं है दूसरी बात ये देखेंगे कि प्रतिबिंब आकाश के प्रतिबिंब पर विचार करो कि जिसको कहते हैं ना आकाश का प्रतिबिंब पड़ता है तो वो आकाश का प्रतिबिंब है या नहीं ये देखिए कुछ लोगों का कहना है वो आकाश का प्रतिबिंब नहीं है बल्कि तेज का प्रतिबिंब है नहीं बात है किसका प्रतिबिंब है तेज का प्रतिबिम्ब है में कुछ दिखाई देगा जैसे आप प्रकाश अंदर होता वही अंदर दिखाई देता। अब देखना आकाश को तो रूप रही तो मानते हैं ना और तेज कैसा है तो रूपवान का प्रतिबिंब होता है ये नियम भी भंग नहीं हुआ तेज का प्रतिबिंब वहाँ पढ़ रहा है ना तो आकाश पड़ रहा है वो जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी ना भौतिक शास्त्र उसमें बताते है ना कि सूर्य की किरण है हम तो भूल गए वो अविलंब की ओर जाती है वहां से टकरा करके फिर परावर्तन हो जाता है वापस आ जाती है। तो जब प्रतिबिंब पड़ता है तो साथ में कौन जाती है सूर्य की किरण जाती है मान लीजिए इसका प्रतिबिंब आपको पड़ा किसी का प्रतिबिंब पड़ा तो वैज्ञानिक प्रक्रिया के अनुसार सूर्य तेज जा रहा है आकाश का प्रतिबिंब हो रहा है साइंस नहीं मानती है।, है ना और तेज ही मानती है और फिर भी युक्ति से देखो कि युक्ति से विचार करके हम देखते हैं कि सावयो और रूपवान वस्तु का ही प्रतिबिंब होता है तो तेज सावियो है और रूपवान है इसलिए उसका प्रतिबिंब हो सकता है आकाश न तो सावियो है और न ही रूपवान है तो उसका प्रतिबिंब हुआ नहीं है आपने देखा होगा जल से जितनी ऊपर वस्तु रखेंगे वो उतनी नीचे दिखाई देती है राइट दिखाई देती है ना तो प्रतिम्ब वो मध्यवर्ती तेज का ही है किसका प्रतिबिंब है हाँ तो तेज का प्रतिबिंब मानने में लागू हुआ है कि वो सूर्य आकाश का तेज में रूप रूप है साव है तेज है? रू? नहीं, नहीं।, रूप तो नहीं, है नहीं रूप तो नहीं है ना रूप तो नहीं है ना रूप नहीं है ना तो रूप वन का प्रतिबिंब मानना अच्छा है कि रूप रहित का एक तो इसलिए आकाश का प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता है बात आती है इसमें आकाश का प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता है और कुछ लोगों का ऐसा भी विज्ञान भी तो आकाश रूप को कहता है लेकिन पंचीकरण प्रक्रिया को यदि देखते हैं तो आकाश रूप जाएगा, भले ही उसका रूप अनुभूत होगा कैसे होगा जब अनुभूत होगा तो, नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा तो जो कहते हैं आत्मा, तो है, तो आत्मा का उसी प्रकार प्रतिबिंब होता जैसे की आकाश का तो आकाश का प्रतिबिंब पड़ता नहीं हम्म इसलिए आत्मा का प्रतिबिंब पड़ नहीं सकता है दूसरी बात देखेंगे और की जो उस उपाधि जल में जैसे मलिनता स्वच्छता वक्रत्व प्रियत्व आदि दोष होते हैं ना वो किसके कारण प्रतिबिंब में जो तो दोष आते हैं इससे देखना जल हिलेगा तो क्या लगेगा प्रतिबिम्ब हिल हिल रहा है ऐसा दिखाई देता है सूर्य क्या हिलता कौन है जल तो उपाधि के दोष ही तो उसमें भाजते हैं प्रतिबिम्ब में बात ही समझे तो आत्मा में तो उसी प्रकार आत्मा में कोई दोष नहीं है उपाधि के सुख दुख या सब विकार किसमें भाजते हैं हु� आत्मा में लेकिन ध्यान देना जड़ अंताकरण उपाधि में है क्या कुछ जो बताया था ना यदि जड़ में ही मान ले तो चेतन को मानने की कोई आवश्यकता तो है नहीं? तो फिर जब जड़ में ही नहीं है तो किस फिर में कैसे आएगा और दूसरी बात चेतन का प्रतिबिम्ब चेतन हो जाएगा क्या प्रतिबिम चेतन होगा अब जैसे की देखो कोई बताया एक महात्मा के उत्तर का देते वो आपको जयपुर से एक महात्मा को फोटो भेजते नेट पर तुमने तो हमने का भोजन भेजा जा सकता है क्या हैं तो किसने किसने कहा कि भोजन का फोटो भेज सकते हैं तो भोजन के फोटो से आपको पेट भर जाएगा क्या अर्थ क्रिया अर्थक्रियाकारित है उसमें पेट भर जाएगा आपका खा सकते हो तो फिर क्या है कि चेतन का प्रतिबिंब भी क्या चेतन हो जाएगा क्या जब चेतन नहीं हो जाएगा तो वो कुछ अनुभव कर पाएगा क्या है प्रकाश कर पाएगा क्या अच्छा और जो प्रकाश जो ना करने वाले को आत्मा जीवात्मा कहेंगे क्या ना जानने वाले को कहेंगे क्या तो भी ये दोस्त सब उसमें भी आ जाते हैं दिन तक तो। है जो आपस में इतनी खींचतान है आकाश एक नहीं है ये भी कि कोई नहीं कह सका हम्म ये बात कोई नहीं बोल सका है उसने समझ ही नहीं उतने सोच नहीं पाते है ना सोचेंगे रटी रटाई विद्या में आदमी चिंतन नहीं कर पाता है इसमे तो क्या है इसमें तो बहुत दिया हुआ हु हु हु हु तो है इसमें तो बहुत विचार है पंद्रह दिन का ये पाठ है और कुछ सब इसमें वाद मर जाते हैं सब दो एक चौदह में दिया हुआ है विस्तार से दिया हुआ है अरेरा फर जाता है कुछ करिए दो पंद्रह में है मनागर में सब दिया हुआ है बहुत विस्तार से दे रखा है किसी वाद को अवकाश ही नहीं है तभी तो निर्णय किया जाता है जिस प्रक्रिया से बोध हो वो मान लेना चाहिए बहुत वो तुम्हारी लड़ाई में नहीं आता और सब भिड़ रहे इसका तो बोध किसी को हुआ ही नहीं है सीधी बात है ये और आपको कुछ कहना हो तो बोलो मेरा पार्ट में चलते है में तो दस, दस उपनिषदों में तो नहीं है ना दस उपनिषद में नहीं है ना अब कोई भी पुराणों की बात सांकर संप्रदाय के सामने कहो, तो क्या बोलते हैं हम तो को मानते हैं हम तो नहीं मानते साफ कह देते हैं बात ही है समझ में तो यहाँ भी इसी तरह कहा जा सकता है और वहाँ की आधार पर आया है अब आप बोलिए वहां पर अब बोलो मुख्य संगति नहीं होगी तो गौड़ रूप से संगति लगानी पड़ेगी बोलो हम्म देखिए यदि श्रुतियों में आत्माओं का अनेकत्व बिना इस दृष्टान्त के कहा जाए स्वाभाविक भेद यदि से सिद्ध हो जाए तो इसको मानना चाहिए ठीक हो गया और अपनी बात को आप थोड़ी देर के लिए लिख के रखिए ये प्रश्न हो जाएगा तो फिर उसको बोलेंगे ठीक है।, है आप नोट करके रखिए ये हो जाएगा तो फिर उसको बोलेंगे अच्छा अब ध्यान देना की शास्त्रों में जो है ना अब एक तो दो स्थानों पर सुना जाता है एक तो ब्रह्म के प्रसंग में एकत्व सुना जाता है दूसरा जीवात्माओं के प्रसंग में एकत्व सुना जाता है आत्मा के प्रसंग में और परमात्मा के प्रसंग में दोनों जगह एकत्व तो सुना जाता है तो ये जो है ना कि जो परमात्मा का एकत्व या परमात्मा का भेद ये तो ब्रह्मा द्वैत है यहाँ तो यहाँ भी कोई परमात्मा भिन्न है ऐसा तो यहाँ भी माना नहीं जाता है ना तो ब्रह्मा द्वैत भी मान्य है तो इस विशिष्टाद्वैज को तो ब्रह्म ही कहा जाता है विशिष्टों में ब्रह्मा तो, तो, तो अद्वेद माना ही जाता है वो तो दो तो ही नहीं अब जहाँ पर आत्माओं की एकता सुनी जाए आत्माओं की एकता तो वो अभी इसमें आएगा प्रसंग उसको कहते हैं सादृश मूलक एकता जैसे कि आत्मत्वन सभी एक है ना तो इस आत्मतवेन एकता वो है वो प्रकार की एकता प्रकार मतलब विशेषण परमात्मा की प्रकार है ना विशेषण है ना तो यह प्रकारा और तो वो क्या होता है ब्रह्म द्वित प्रकारिका द्वैय प्रकारिका द्वित तो माना ही जाता है दूसरा नहीं है यहाँ तो वो आत्मत है वो इससे नहीं है चल सकते आगे और आप बाद में फिर पूछना फिर हम आपको बताएंगे और देखो पंचीकरण प्रक्रिया से आकाश का क्या होता है विभाग होता है है ना आकाश के दो भाग किया फिर प्रत्येक के कितने कितने भाग कर दिया चार चार तो ये भी को हो पाएगा क्या? ना तो घट के अंदर जो आकाश है तो घट के ले जाने से जाएगा कि नहीं जाएगा जब सावियो हो गया तो जाएगा भी क्यों आकाश नहीं आता जाता नहीं वो कहना भी ग्रत हो गया ये माने घटत हाँ बोलो हैं देखो सुनो आप महानारायण उपने सर गोपाल तो अपनी सर राम तो अपनी उपनिषर बहुत आपको भक्ति पर बातें मिल जाएंगी इसके विपरीत आप इनको बोलोगे तो क्या कहेंगे ये सबम प्रमाण नहीं मानते दस उपनिषद मानते हैं तो वही बात बोलोग ये सब तुम्हारी बाद में सब मठापनाषद है मालूम है आपको नहीं। नहीं? अठावन आयोग चार मठों का तो ये, ये क्या आप उसे है क्या? तो सब कल्पना इन लोगों ने मनगढ़ंत बना रखा है और नहीं तो बोलो ये मानिए गोपाल के तापनियों मान लो कल संतरणों से सर मान लो इसको भी मान लो तो क्या होगा इसको मानोगे तो कहेंगे नहीं हमारा आधार तो ब्रह्मसूत्र गीता और दस प्रतिशत है तो हमारा भी वही आधार है उसके विपरीत हम कुछ भी नहीं मानने को तैयार है रामायण भागवत की भी बात आती है तो बोलते नहीं नहीं हम तो वो नहीं मानते हैं हम भी वही मानते हैं पीछे तो हम बिल्कुल वही मानते हैं हम नहीं मानते ये दे रहे हैं कुछ तो कुछ नहीं ये उर्ती कुछ नहीं ये सब बना रखा है लोगों ने न और देखो और नहीं तो इसको अप्रमाणिक मानेंगे वो लोग तो फिर तो जब वो साव्य हुआ तो जाएगा क्यों नहीं वो क्यों नहीं जाएगा बहुत सारी रामायण की बातें भागवत की बातें नहीं मानते फिर अब जो उपनिषद तो ऐसे तो बहुत सारे हैं तो उनको मानो नहीं नहीं वो नहीं मानते नहीं मानते हैं तो फिर हम तो मानेंगे तो हम तो बोलो हम तो बिल्कुल विशुद्ध वेद को मान के चलते हैं अब उसके अनुकूल स्मृति रिहास पुराण सब मानते हैं अपने पीछे क्यों घटना करें तुम्हारे लिए सब बना रखा है यदि शंकराचार्य के समय ये होता तो शंकर वास में कहीं उद्धृत है जो बोल रहे हो नहीं नहीं शंकराचार्य ने कहीं उद्धृत किया है तो फिर यदि इतना अच्छा वचन होता तो आचार्य शंकर क्यों नहीं उद्धृत करते उनके अनुकूल था उन्होंने उद्धृत नहीं किया इसका मतलब उनके बाद की रचना सीधी बात है, इसी थी थी है। और योग वासिष्ठ को इतना महत्व देते हैं ना योग वासिष्ठ का कहीं शंकराचार्य ने उल्लेख नहीं किया है तो आजकल के योग वासिष्ट ये भी बात की बनाई हुई है पंचदसी में आई है पंचदसी ग्रंथ में योग वासिष्ट का उदाहरण है शंकराचार्य ने नहीं दिया है अध्यात्म रामायण का भी उदाहरण शंकराचार्य ने नहीं दिया है और अध्यात्म रामायण बहुत अनुकूल है इस मत के और वो योग वासिष्ठ बहुत अनुकूल है भगवत पाद के समय की रचना ही नहीं सब ये नहीं तो भगवत पाद क्यों नहीं दे देते उसको इतने बड़े आचार्य यदि होता तो जरूर दे देते और फिर बहुत बड़ा पोषण हो जाता आचार्य मत का फल तो पाते हैं तो, तो हम तो दस उपनिषद के आधार पर तो बात करते हैं और इसको मानोगे तो आत्मनाभुता की क्या गति होगी इसको अप्रमाणिक क्या फिर जो मुख्य है वो तो वही अभी तो लोग तमाम कुछ कुछ श्रुति ऐसा ऐसा बहुत लोग हैं, कुछ कुछ बना लेते स्वामिनारायण संप्रदाय में हुए हैं कृष्ण बल्लभाचार्य जिन्होंने मुक्तावली की टीका वगैरह किया है ना बड़े भारी विद्वान हुए हैं उन्होंने भी कोई संहिता लिख दी है और लोग नहीं जानने वाले तो उसको कोई वेद की संहिता दे देगा उनकी कृतियों में देखना कोई संहिता लिख दी है उन्होंने विद्वान तो कौ मैं अब ये देखो ये ये आपने सुना होगा सूत संहिता सूत संहिता है ना विद्यारण की लिखी हुई है लिखा है उसमें विद्यारण कृत अब जो इस बात को नहीं समझेंगे तो उसको क्या समझेंगे ये कोई वेद की संहिता है इसमें जो बातें जो आज घटाघाश वाली है सब इसी में आई हुई है तो इससे कुछ नहीं होता सूत्र का विद्यारण कृत है तो उसमें बहुत कुछ है एक कर्भा जी से चर्चा होती थी तिरण्डी स्वामी की तो कोई नागेश भट्ट का लिखा हुआ ग्रंथ था उसका उन्होंने उद्धरण दिया लोगों ने बोला ये तो नागेश भट्ट तो बहुत रात के विद्वान है अभी 200 साल के हैं तो बोलने लगे नहीं ये शेष कृत है पतंजलि कृत ऐसा बोलने लगे झूठ बोलने में समझ नहीं आती लोगों को यानी उस समय की है पतंजलि के समय की जो तुम्हारे शंकाचार्य विद्यारण आनंद वाचस्पति सबने कुछ छोड़ दिया सबने छोड़ा तुमको ही पता चला चलिए तो ये देखेंगे दस के अंदर चली गए नहीं तो उसके है ना आत्मणा का वो दस से बाहर की कोई बात नहीं मानने हैं यहाँ तो कुछ भी उसके अनुकूल तो सब मान लेते हैं जो दस उपनिषद के अनुकूल है वो सब मान लेते हैं प्लसूल एक शब्द माना ही नहीं जाता है ये तो पूरा पूरा यहाँ सिद्धांत में पूरा पूरा बात मान्य है दस में एक भी शब्द को आमाणिक नहीं कह सकते, है। तो नहीं कह सकते है। देखेंगे। और नहीं हैं वो तो वो तो बहुत इसी बनाई हुई बात है शंकराचार्य के समय की होती शंकराचार्य लिख देते तो बहुत सुंदर पोषण हो जाता इसीलिए नहीं लिखा थी इनके समय वो तो बहुत बड़े पंडित थे सुर्खी स्मृति इतिहास पुराण सब उनको करतल अमल उपस्थित था उनको लिखने में क्या डर लगती है सुर्खी के नाम पर इस परवर्ती आधुनिक ग्रंथों का बहुत आदर लोग करने लगे आजकल, और जो संहिता भाग है उसको कर्मकांड के कर रूप इच्छा है जो अभ से वेद है क्योंकि उसमें ब्रह्म बहुत से विद्यमान है बहुत ब्रह्मबोध प्रचंदमान है उसका विशेष ब्रह्म का वर्णन स्पष्ट कर रहे हैं और दूसरी बात क्या उसको पढ़ते ही रटी रटाई बात है कर्म कांड कर्म का प्रतिपादन करता है और उसमें तो आप खुलकर देखो बहुत सारे स्पष्ट ब्रह्म के प्रतिपादन उसमें मिलते हैं ये तो अन्य परंपरा से बोलना शुरू कर दिया चल रहा है चल रहा है वेद आजकल कोई पढ़ता है क्या ये तो काफी समय से पहले से लोग हो गया वेद का इसी तरह से बोलते चले जा रहे हैं लोग देखिये और कुछ आपको बिम प्रतिमवाद आभाषवाद में यदि कुछ संका हो ना तो आप निसंकोच आप उसको पूछ लेना हम अपनी तरफ से ज्यादा कहना नहीं चाहते हैं तो बहुत विस्तार है और जाना तो ईश्वर और उसमें भी तो बहुत है ये वो वाचस्पति और ये क्या है विवरणकार है पशीकार का भी घोड़ा आ जाएगा इसमें तो हाँ शुद्ध सत्व प्रधाना माया और मलिन सत्व प्रधान विद्या मलिन सत्य प्रधान विद्या है शुद्ध सत्य प्रधान क्या है माया है अविद्या में प्रतिबिंब चेतन क्या है जीव है और सत्यबिम्ब चेतन क्या है ईश्वर है तो बिम प्रतिबिंबवाद इनका भी हो गया इनका भी हो गया पर यहाँ की माया में प्रतिबिंब चेतन क्या है ईश्वर और विवरण के अनुसार की बिम्ब चेतन ईश्वर है जीव तो पंचदी कार की तरह ही मानते हैं विवरणकार पर ईश्वर को लेकर मतभेद है वो कहते हैं क्या है है ईश्वर विवरणकार कहते हैं नहीं कार कहते हैं ईश्वर है यदि तो ईश्वर का कोई शास्त्र पढ़ते या तो उपासना करते ईश्वर का साक्षात्कार करते तो ठीक ठीक पता चल जाता कि दो तरह का होता ही तत्व में विवाद क्यों है तत्व का साक्षात्कार हुआ ही नहीं भजन ज्ञान किया ही नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कैसे बात तो ये वस्तु स्थिति तो यही दोनों की कुछ तो नहीं है उपासना तो प्रति प्रतिबिम्ब तो है देखेंगे एक एवं आत्मा ना बहुआ जी के चीज यही थे ना पाठ आत्मा एका एव आत्मा एक ही है बहुआ ना बहुत आत्माएं आत्मा एक ही है बहुत आत्माएं है आचार्य वीसा कुछ आचार्य रहते वैसा मानने पर कैसा मानने पर एक ही आत्मा मानने पर जैसे एक ही आत्मा है ना तो जब एक ही आत्मा है तो जिस समय आपको सुख का अनुभव होता है उस समय इनको भी सुख का अनुभव होना चाहिए जो आत्मा तो एक ही है दोनों शरीरों में तो आपके सुखानुभव काल में इनको दुख का अनुभव नहीं होना चाहिए क्यों आत्मा देखो धीरे धीरे आ रहा है तथा सती कर एक आत्मा होने पर कस्मिन होती। ये एक मान सकते हैं ना इसको को अन्त्री प्रत्यांत माना जा सकता है भूत आतु है ना अनुसर हो गया भूत आतु है और सत्री प्रत्यांत तो में सप्तमी एक भजन का मान सकते है हुँ। क्या हुँ। नहीं न लगे तो क्रिया पद आप सोचिए है ना देखते हैं वैसा होने पर एक ही आत्मा होने पर कश्मीन चीज सुखम चित के साथ अनुभवती है ना जैसे मई आगते चलते हैं ना ऐसे कि किसी के किसी के सुखानुभव करने पर किसी के पर, तदानी तरह करते उस काल में ही उसी समय अन्य को दुखानुभव संभव नहीं है तथा तभी करते वैसा होने पर वैसा मानने पर एक ही आत्मा मानने पर किसी का सुखानुभव होने पर किसी का सुख या किसी को सुख का अनुभव करने पर उसी काल में अन्य को दुखानुभव संभव ध्यान देना एक ही आत्मा काल वेद से सुख और दुख का कर सकती है एक ही आत्मा काल वेद से सुख और दुख का मतलब एक काल में सुख का करती है और दूसरे काल में दुख का करती है काल से कर सकती है एक ही काल में एक आत्मा सुख और दुख का अनुभव कर सकती है क्या यदि आत्मा एक ही है तो तथा सती करते एक ही आत्मा स्वीकार करने पर किसी का सुखानुभव होने पर उसी समय अन्य को दुखानुभव संभव नहीं है पर होता है कि नहीं होता है नहीं? एक के सुखानुभव होने पर दूसरे को क्या होता है तो इसे क्या सिद्ध होता है की एक आत्मा बल्कि सुख का अनुभव करने वाली दूसरी आत्मा है और दुख का अनुभव करने वाली दूसरी आत्मा बताइए अब इस पर देखो फिर प्रश्न आता है कहते हैं कि एक के सुखानुभ काल में जो दूसरे को दुखानुभव होता है वो कहते हैं दे या उपाधि अभी दे को कहा है अंताकरण उपाधि की चर्चा आगे आएगी कहते रूप उपाधि के भेद किस से किससे मतलब दे अलग अलग है ना तो कहते है एक ही आत्मा है वो वो क्या है की जिस समय एक शरीर से सुखानुभ करती है उसी समय दूसरे शरीर से क्या कर लेती है क्या परेशानी है एक ही आत्मा के शरीर है सब एक ही आत्मा के यदि ऐसा कहना चाहे तो समझ में आई दे मतलब देने के भेद होने के कारण एक ही आत्मा जिस काल में एक देह में रहकर कर वो करती है उसी काल में दूसरी देह में रहकर क्या करती है समझ में आई तो मतलब क्या है एक के दुखान वो काल में दूसरे को तो सुखान वो कैसे हो सकता है तो दे हाँ तो देह कितनी आत्मा के है हाँ तो भिन्न भिन्न देव होने के कारण वही आत्मा जब एक दे से सुख काम वो करती है और उसी काल में दूसरी दे से एक ही आत्मा जिस काल में एक देश है उसी काल में दूसरी दे से एक सुखान बन जाएगा देव भेद चलिए कहते हैं देव भेदात क्या है देव भेदात की दे रूप उपाधि के भेद से देव भेदात देव भेदात देवरूफवादी के वेद से तत्कर्थ करना जिस काल में ए, जिस काल में कोई सुख, सुख का अनुभव करता है उसी काल में दूसरा दुख का अनुभव करता है देवरूफवादी दे के वेद से किसी के करने पर उसी काल में दूसरा दुख का अनुभव करता है हो गया इसी चेतक शंका हुई तो इसके उत्तर में कहा जाता है सोभरी शरीर अति एवं चार योगी सोभरी के शरीर में भी वैसा होना चाहिए ऐसी प्रसिद्धि है की योगी सोभरी ने सुख का अनुभव भो, सुख भोगने के लिए अनेक दे धारण की थी कितनी धारण की थी अनेक धारण की थी किसने देखा तो एक मतलब आत्मा तो एक ही है ना और तो कितनी अनेक अनेक क्यों धारण देख देख सुखदेव ने अपने योग बल से नहीं सुबरी ऋषि ने सोघरी ऋषि ने सुख का अनुभव करने के लिए योग बल से अनेक देह धारण की किसके बल से योग बल किसके लिए करने के लिए अनेक देह धारण की, तो वे सभी शरीरों से क्या करते रहे करते रहे। सभी शरीरों से ये बात। तो कहते हैं कि एक ही आत्मा, एक ही आत्मा, आत्मा, एक एक काल में किसी देह से सुख का अनुभव करती उसी काल में दुख का भी अनुभव करती है एक आ गया ना तो कहते हैं सोवरी के शरीर में भी ऐसा होना चाहिए मतलब तो जिस काल में उन्होंने सुख का किया एक शरीर से और दूसरे जिस काल में एक देश से सुख का अनुभव किया उसी काल में दूसरे देश से क्या करना चाहिए दुख का को करना चाहिए तो लगाइए सोबरी शरीरें भी एवं क्या है सोबरी शरीरें भी एवं आपकी सोबरी के शरीर में भी ऐसा होना चाहिए मतलब जिस काल में सोबरी एक देश से क्या कर रहे हैं तो उसी काल में दूसरी देह से क्या होना चाहिए पर ऐसा होता है तो इससे क्या सिद्ध हुआ की दे भेद से सुख दुख भोग की व्यवस्था नहीं हो सकती देव उपाधि के भेद से सुख दुख भोग की व्यवस्था बल्कि क्या है कि सुख का अनुभव करने वाली दूसरी आत्मा माननी चाहिए और दुख का अनुभव करने वाली दूसरी आत्मा माननी चाहिए और यदि ऐसा न माने तो सोगरी के शरीर में भी सुख सौगरी को भी सुख दुख का अनुभव एक साथ होना चाहिए पर ऐसी प्रसिद्धि नहीं है पंक्ति लगाइए सोगरी शरीर एवं सोगरी के शरीर में भी ऐसा होना चाहिए मतलब सोगरी को नाना शरीर धारण करने पर जिस काल में वो एक देह से सुख का अनुभव करते हैं उसी काल में दूसरी देर से दुख का अनुभव होना चाहिए को नाना उसी काल में दूसरे शरीर से दुखान करना चाहिए किन्तु ऐसा नहीं होता है इसमें सिद्ध होता है कि सुख दुख की सुख दुख के अनुभव का कारण देह का भेद नहीं है सुख दुख के सुख दुख सुखान मोर दु के भेद का कारण सुखान मोर दुखान, दुखान भेद का कारण दे भेद, बल्कि क्या है आत्मा का मतलब सुखान वो करने वाली आत्मा पृथक है दुखान वो करने वाली आत्मा पृथक yeah. है दुख तो कोई भोगना नहीं चाहता इस आधार पर कह दिया है इस आधार पर कह दिया है और यदि आपकी बात मान कर हम चलते है कि जब समर्थ योगी है किसी से दुख भी हो गए, आपकी बात को मानकर हम समाधान दे रहे हैं भाई योगी को पता चल जाए कि उसके प्रारब्ध भी बहुत हैं और प्रारब्बीण होने पर ही मुक्ति होगी तो कुछ प्रारब्ध सुखरूप हो सकता है कुछ दुख रूप हो सकता है उनको भोगने के लिए नाना ने धारण किया तो दुख भोग भो सकता है काल में सुख भोग काल में दुख भोग सकता है यही आप कहना चाहते है ना तो सुनो तो उसका समाधान हम आपको बताते हैं जब आप ऐसा कहना चाहते हैं जैसे देखना जैसे कि देखो आपको स्रोत से त्वक से है ना रचना से ग्रहण से चक्ष से जो ज्ञान होते हैं तो आपको क्या समझते हैं कि इन सभी करणों से मैं ही जान रहा हूँ ऐसा दो होता कि नहीं होता हम्म इन सभी करणों से कहते हैं ना कि, कि पहले हमने देखा था और अब वही मैं सुन रहा हूँ पहले हमने देखा था और अब वही में सो तो देखने वाला सुनने वाला एक है और सौभरी अनेक शरीरों से सुखानुभ करते हैं तो उनको कैसा दान होता है कि मैं ये सभी शरीरों से सुखान सुखानुभ बातें तो अब ये ध्यान देना यदि भेद दे के कारण क्या है कि सुख दुख के अनुभव का भेद है अभी कहा था ना यदि एक ही आत्मा है तो एक के सुखानुभ काल में मतलब जब यदि एक ही आत्मा है तो एक को सुखान भो होने पर उसी काल में दूसरे को दुखान भो नहीं होना चाहिए दे दे से भी, शरीर में भी होना चाहिए तो नहीं होता है पर जैसा इन्होंने कहा यदि ऐसा मान लिया जाए कि एक ही आत्मा के सभी शरीर है तो किसी से दुख वो भी हो सकता है वो हो सकता है तो ध्यान देना तो फिर ऐसा आपको भी आपको भी आपको भी सब एक ही दे ना तो ऐसा अनुभव होना चाहिए की सभी शरीरों से मैं ही अनुभव कर रहा हूँ ऐसा होता है ऐसा प्रसन्न होना चाहिए सौभरी को तो क्या, क्या? प्रसन्न होता है कि सभी शरीरों से मैं ही सुख भोग रहा हूँ सुख भोग रहा हूँ सौभरी को क्या अनुभव होता है सभी शरीरों से मैं ये सुख भोग रहा हूँ यदि एक ही आत्मा के सभी शरीर होते सभी शरीर में विद्यमान होकर के एक ही आत्मा किसी शरीर से सुख भोग रही है उसी काल में दुख भोग रही है तो क्या उसको प्रसन्नान होना चाहिए कि हम ही सभी शरीरों से सुख और दुख का अनुभव कर रहे हैं पैसा प्रसन्न होता है क्या नहीं अच्छा दूसरी बात आपको सुख का अनुभव हुआ तो आपको सुख का स्मरण आएगा उसी काल में इनको दुख का अनुभव हुआ यदि एक ही आत्मा है तो फिर आपको भी क्या है इनकी दुख का अनुभव आपने किया आपको दुख का स्मरण आना चाहिए क्यों जब आत्मा एक ही है तो जैसे आपने सुख का अनुभव किया वैसे दुख का भी अनुभव कर लिया और आपने दुख का अनुभव किया इन्होंने दुख का अनुभव किया तो ऐसा संदान होना चाहिए कि मैं ही सभी शरीरों से सुख दुख का अनुभव करता हूँ होता है और मान भी लिया जाए तो फिर क्या है कि यदि आपने जैसे दुख का अनुभव किया वैसे ही सुख का भी अनुभव इस देश से किया इस देश से सुखानुभ किया इस तो फिर स्मरण भी आपको क्या मतलब है कि वो एक ने ही अनुभव नहीं किया नहीं एक यदि अनुभव करता तो स्मरण भी होना चाहिए उसको स्मरण भी उसको होना चाहिए तो इससे भी सिद्ध हो जाता है क्या की एक ही आत्मा के मतलब एक ही आत्मा नाना देश से योगी की बात छोड़ दो बात तो यहाँ व्यवहार की याद ही ना यदि योगी को वैसा मान लिया जाए तो कहा गया कि यहाँ भी ऐसा होना चाहिए होता है इससे क्या सिद्ध कि एक ही आत्मा के नाना देव नहीं है एक ही आत्मा नाना देव है, सुख दुख का अनुभव नहीं कर रही है सुख दुख का अनुभव करने वाले अलग अलग है सुख दुख का अनुभव करने वाले अलग अलग है इस बात को ध्यान देना चाहिए सो आदि योगी इस विषय के अपवाद है वे योग बल से अनेक देह को धारण कर सकते हैं सामान्यता सा प्रत्येक देह में आत्मा अलग अलग ही रहती है है ना वो तो योग बल से अनेक धारण कर सकते हैं चाहे तो संघार घर देख नहीं तो सामान्यता एक सभी देहों में आत्मा एक एक ही रहती है सामान्य बात है ये तो ऐसा भी होना चाहिए चलिए सोबरी शरीर भी एवं योग और देखना और भी दोष दिए जाते एक आत्मवाद में कषित संसरणम कश्चित मुक्ति है ना कहते हैं ना कि यह संसारी है ये मुक्त है ये संसरण कर रहा है मतलब ये बंधन में पड़ रहा है ये बंधन में पड़ा है इसकी मुक्ति होगी संसरण का मतलब क्या होता है बंधन किसी का बंधन और किसी का किसी का बंधन किसी का या ना संगठित के साथ करना अगली पंक्ति में है और ऊपर के साथ संबंध है तथा स्थिति है ना कि एक ही आत्मा के मानने पर किसी का बंधन और किसी का मोक्ष नहीं हो पाएगा मतलब बंधन और मोक्ष की व्यवस्था बनती है एक आत्मा को मानने पर है कहते है न जो मोक्ष के साधन में प्रवृत्त न हो करके सांसारिक कर्मों को करता रहता है वो बंधन में रहता है हम्म, वो, और जो सदगुरु से ज्ञान प्राप्त करके वेदांत करके ज्ञान प्राप्त करके मेरे निर्ध्या साक्षात्कार कर लेता है वो मुक्त हो जाता है तद विज्ञान सागुरु में वा विगछे समित पाणी सोच निष्ठम तो यहाँ मोक्ष का उपाय बताया गया है विमुक्त <थंसा>, विमुचित तो बंधन और मोक्ष की व्यवस्था एक आत्मवाद को मानने पर होती है मान लीजिए कि आपको जो है ना चार जगह से बांध दिया जाए और फिर तीन जगह से यदि बंधन मुक्त हो गया तो फिर पूरा मुक्त हुए आप पूरा मुक्त हुए तो यदि एक ही आत्मा है तो फिर क्या है कि दोनों युगपद मानना पड़ेगा क्या बंधन और मुक्त युगपद मानना पड़ेगा कि नहीं? नहीं आत्मा एक ही है तो एक ही है तो कैसे मुक्ति भी हो गई लोगों की बंधन भी है दोनों बातें कब संगत होगी जब उसको बद्ध भी को मुक्त भी को तो विरोधाभास विरोधा ही नहीं है।, है क्या है और जब बंधन मोक्ष है तो दोनों का युक्त होना चाहिए बंधन का भी और नहीं। नहीं। नहीं। तो जैसे या कोई मुक्त व्यक्ति अपने को मुक्त को भी क्या समझना चाहिए बंधन भी हूँ तो फिर क्या विशेषता हुई जीपद अनुभूम बनती नहीं बद जो है ना बस ये बंधन और मोक्ष की व्यवस्था एक आत्मवाद में किसी भी प्रकार बन ही नहीं सकती है बन ही नहीं सकती कहते चलो कुछ जो जिसकी उपाधि निवृत्त हो जाती है वो मुक्त हो जाता है जिसकी उपाधि निवृत्त नहीं हुई वो मुक्त हो जाता है जिसकी उपाधि निवृत्त हो गई वो और जिसकी उपाधि निवृत्त नहीं हुई वो तो उपाधिया किसकी है ये अनेक की है एक तो मतलब क्या है क्या मुक्त तो वही नहीं बंधन तो आप बने रहें अभी तक और फिर यदि मुक्त हो ले तो मुक्त होने पर भी तो बंधन पड़ा हुआ है तुम्हारी मुक्ति का क्या मतलब हुआ मुक्ति का मतलब क्या बंधन तो भी, भी लगा ही हुआ है तुमको तो ये सब कभी कभी भी तीनों कालो में संभव नहीं है इसीलिए ईश्वर को न मानकर अविद्या को महिमा दी जाती है अविद्या कहते हैं सब कुछ करने में समर्थ है जो नहीं है वो भी दिखा देती है जो वस्तु नहीं है उसको भी करके मानते भी कर नहीं मानते ऐसा तो कहते हैं बहुत बढ़िया बात आपने कही है तो मुक्त होने पर भी वो बंधन दिखा देगी आपको तो ये बात मानेंगे तो फिर क्यों कहते हैं सब करके दिखा सकती नहीं इसको भी मानो कि तुम्हारी मुक्तावस्था में भी वो बंधन खड़ा कर देगी <laughs> किसी ने कहा ऐसा वो कहते हैं विद्या कितनी महिमा जो नहीं है वैसा करके दिखा देती है फिर कुछ ठीक बात कही तुम्हारी मुक्तावस्था में तुम्हारा बंधन करेगी वो ईश्वर को ना मानकर विद्या को मानो तो यही सब होना है ईश्वर शरणागति नहीं विद्या का पोषण है साखिरी तक कहीं कुछ कहीं कुछ भगवान तो है नहीं यही उसका फल होता है ईश्वर को ना मानने का आगे देखेंगे तो बंधन मुक्त तो संभव ही नहीं है कहते जो उपाधि निवृत हो गई जिसकी उपाधि निवृत हो गई वो मुक्त हो गया जिसकी उपाधि निवृत्त नहीं हुई वो बंधन में पड़ा रहा कहने में बड़ा अच्छा लगता है सोचो उपाधियाँ किसकी हैं ये अनेक की है अनेक की है तो अनेक आत्मवाद में आपकी व्यवस्था हो रही है यदि एक चीज है कभी क्या लगती हुई तुम्हारी सब तुम्हारा प्रयास करना व्यर्थ ही है सब व्यर्थ ही तुम्हारा सब प्रयास करना चलिए संसरण क्या कर लेना चा मुक्ति न संघटे लग गया और देखना और जब यदि एक ही आत्मा है तो कौन शिष्य कौन गुरु ऐसा व्यवस्था बनेगी नहीं बनेगी वो भी नहीं बनेगी तो सब से। अच्छा ये बंधन मोक्ष वाला तो, अच्छा। तो समझ में आ गया होगा ना और यहाँ पर देखेंगे जैसे कि ये, ये क्या होता है श्रोत ब्रह्मिष्ट कौन होता है गुरु होता है ना आचार्य कैसा होता है श्रोत ब्रह्मिष्ट होता है और जो और ये शिष्य कौन होता है जो तापत्र से व्यथित है सांसारिक तापत्र से अत्यंत व्यथित होकर के मोक्ष के साधन भूत ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु की उपशक्ति ग्रहण करता है वो कौन होता है शिष्य अंतर है नहीं है है एक जिसकी अविद्यावृत्त हो गई है ऐसा तो त्रि है आचार्य क्या है गुरु है गुरु, गुरु अलग हो गया ना नहीं। उसकी अविद्या हुई भी नहीं गई और और जो शिष्य की अविद्या अविद्यावृत्त हुई है क्या ये तो अविद्या की निवृत्ति के लिए दुखों की निवृत्ति के लिए उपदेश के लिए उसके पास जा रहे हैं तो दोनों एक हैं क्या अब यदि एक आत्मवाद है तो गुरु शिष्य की व्यवस्था भी नहीं बैठेगी गुरु शिष्य की व्यवस्था भी नहीं बैठेगी बाद में कहते हैं उपदेश किसको कर रहे हैं तो प्रतिबिंब लोगों अभी अभी जो है ना अभी यहाँ दर्पण लगा करके और प्रतिबिंब को उसको मूर्ख कहेंगे बुद्धिमान कहेंगे <laughs> प्रतिबिंब को उपदेश कर रहे हैं बोले अरे है, मूर्ख तो कोई समाधान नहीं दोस्तों जब जो यही समझेगा की यह बेचारा दुखी है संसार में दुखी प्राणी है ये मोक्ष चाहता है उद्धार चाहता है उसको उपदेश किया जाता है समझ कर उपदेश नहीं करता है पागल कर सकता है, है। कहा गया पाठ कषित शिषक क्या कस्ट, कष्ट आचार्यत्व न संगठित और किसी का शिष्यत्व और किसी का आचार्य तो संभव नहीं है मतलब किसी का शिष्य होना और किसी का आचार्य होना संभव कब एक आत्मा मान एक आत्मा मानने पर संभव नहीं किसी का होना और किसी का मतलब कोई आचार्य है कैसे है।, तो है ना कोई आचार्य है ऐसी व्यवस्था संभव कब एक आत्मा को मानने पर संभव नहीं है व्यवस्था तो बहुत ऐसी बातें आती हैं बहुत बातें मतलब उसका कोई अंक ही नहीं इतने दूर आते हैं, हैं। अन अच्छा <laughs> क्या अब जो ऐसा कैसे, उनका चेला उनको प्रणाम ना करे कैसा लगेगा निकाल के बाहर कर देंगे आश्रम से तो इसका मतलब क्या है अंदर कुछ बाहर चलिए आगे किसी का किसी का आचार्य संभव आचार्य कोई शिष्य है कोई आचार्य है ऐसी व्यवस्था संभव नहीं है कब एक आत्मा को मानने पर और देखना एक आत्मा को मानने पर विषम सृष्टि ना पर विषम सृष्टि समझो कोई जन्म से सुखी है कोई जन्म से दुखी है किसी का पशु शरीर से संबंध है किसी का मनुष्य शरीर से संबंध है किसी का वृक्ष शरीर से संबंध है कोई जन्म से रोगी है कोई जन्म से स्वस्थ है कोई जन्मान है कोई जन्म से नेत्र वाला है इसे विषम सृष्टि समझ गए नहीं तो विषम सृष्टि देखी जाती तो विषम सृष्टि का कारण क्या है विषम सृष्टि का बताओ क्या कारण है बोलो नहीं विषम सृष्टि आत्मा भी छोड़ो विषम सृष्टि कारण क्या है क्या कारण उचित समाधान जो उचित लगे बोलो उत्तर दिया जाएगा कर्म यदि कहें कर्म कारण है तो भी तो भी यदि कर्म को कारण मान लिया तो इससे सिद्ध हो गया कारण नहीं और यदि अविद्या को कारण मान लिया जाए तो अविद्या तो सबकी एक जैसी है अविद्या तो सबकी कभी विषम सृष्टि संभव नहीं है शंकर मत में बंधन का कारण अविद्या है सांकर मत में बंधन का कारण क्या है अविद्या है मुसलमानों के मत में बंधन का कारण अल्लाह ताला की इच्छा है हुँ? और सांक मत में बंधन का कारण क्या है अभिवेक है और तुलसीदास जी ने क्या कहा जीव जब हरि बिलगानो तब के देने दे पत्रिका में है कि बंधन का कारण भगवत मुक्ता है बंधन का कारण क्या है न भगवत विमुक्ता बंधन का कारण शांख के मत में अभिवेक बंधन का कारण क्या अविवेक मतलब क्या है कि मतलब बुद्धि से पृथक अचित से पृथक अपने को ना समझना बुद्धि समझ तो शांत मत में बंधन का कारण अविवेक है शकर मत में बंधन का कारण क्या है अविद्या है तो संख्यों से पूछो यदि बंधन का यदि ये बंधन का कारण विषम सृष्टि का कारण यदि अविवेक है तो अविवेक तो सबका समान है तो ये अंतर क्यों यहाँ विषम सृष्टि कैसे हो गई शंकर तो के अनुसार बंधन का कारण विद्या है तो विषम सृष्टि कैसे होगी बोलो तो सब लोगों को क्या बोलना पड़ेगा कर्म क्या बोलना पड़ेगा तो फिर बंधन का कारण क्या हो गया तो निश्चित बंधन का कारण जो अविवेक को और अविद्या को कहते हैं वो तो बंधन के कारण नहीं है वो निरस्त हो गया फिर बंधन कर्म के कारण मानना पड़ेगा विषम सृष्टि तो कर्म को लेकर संभव है किसको लेकर संभव है हाँ बैषम में धरने न सापेक्ष भ्रम सूत्र है ना ईश्वर पर भी दोष आ गया कि भाई ईश्वर किसी को जम से सुखी बना दिया किसी को जम से दुखी बना दिया किसी को अंधा बना दिया किसी को लंगड़ा बना दिया किसी को पैसा बना दिया बड़ा ईश्वर तो सही है ईश्वर में कोई रोष नहीं ब्याजी कहते हैं वैसे निर्गण न क्यों सापेक्ष भगवान तो की सृष्टि यह पूर्व कर्मों की अपेक्षा रखती है कर्मानुसार उन्होंने किया है ढाता है था पूर्व प्रकल्प परमात्मा ने क्या पूर्वकल्प के अनुसार व्यवस्था की है कि पहले जैसे जिन्होंने कर्म किए हैं वैसे उनको दिया हुआ है वैसे उनको इसके अनुसार दिया कर्म कर्म तो बंधन के कारण अविद्या हुई क्या और जब विद्या बंधन के कारण नहीं हुई तो फिर इसका ये भी मानना पड़ेगा से दूर भी नहीं होगा विद्या से जो कहते हैं ना कि मात्र से ज्ञान हो जाए वो क्या होगा विद्यानिवृत्त हो जाएगी तो होगी नहीं बंधन का कारण है नहीं फिर बंधन का कारण हो तो न दूर होगा बंधन का कारण वो कर्म हो ये भी समझते आ गई में तो बंधन का कारण क्या मानना पड़ेगा कर्म क्या मानना पड़ेगा तो कर्म जो बना विषम सृष्टि के कारण एक जैसे होंगे की भिन्न भिन्न होंगे भिन्न भिन्न प्रकार के अच्छे कर्मों का अच्छा फल फल बुरे कर्मों का बुरा फल तो भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म है तो भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मों को करने वाली आत्माएं भी भिन्न भिन्न हो जाएंगी आत्माएं भी अनेक हो जाएंगी एक आत्मा अधिक हो सकती है एक आत्मा हानि तो ये नहीं होगी क्योंकि अविद्या विद्या तो सबकी यज्ञ अविवेक तो सकता एक जैसा कारण तो करेंगे ही है क्या कारण विषम सी की जो है ना क्या बनी ही है इसका समाधान न शांत में कर्म और है नवि देखो ध्यान देना अभी इसमें देख लो पहले ये समझ लेना अभी वैष्णु सिद्धांत में बंधन का कारण माना गया है और कर्म और विष्णु पुराण का वचन देखना अविद्या मानते है भगवान में अविद्या वो नहीं मानते हैं अविद्या का आधार परमात्मा नहीं है अविद्या वो मानते हैं पर अविद्या परमात्मा भी नहीं मानते परमात्मा में मानता है ये अंतर आ जाता है लेकिन बंधन का कारण वो अविद्या नहीं में है में अभी आपको बताता ये देखो पीछे से ये किसी को याद है देखा है अविद्या मैं जब से बताता हूँ आपको अविद्या अविद्या अविद्या हाँ पेड़ निकालना दो सौ चौसठ मिल सकती है दो सौ चौसठ निकालेंगे मिल जाएगा अविद्या कर्म संज्ञा मिल गया ये विष्णु पुराण का वचन है विष्णु पुराण में अविद्या कर्म को कहा है अविद्या किसको कहा है अविद्या कर्म संज्ञा लिखा है ना इस प्रकार विष्णु पुराण में भी कर्म को अविद्या कहा गया है ऊपर उपनिषद का प्रचंद है अविद्यार्तवा है ना तो यहाँ अविद्या भाष्य में भी है अविद्या अविद्यासावास उपनिषद में कर्म देखा गया और विष्णु पुराण में स्पष्ट रूप से अविद्या किसको कहा है कर्म को तो बंधन के कारण भूत जो अविद्या है वो कर्म है वो क्या है तो फिर विचित्रता सिद्ध हो गई कि नहीं सिद्ध हो गई क्या सिद्ध हो गई विचित्रता तो सिद्ध हो गई पांच सौ चौसठ पांच सौ चौसठ पर निकालिए पांच सौ चौसठ नहीं मैं दोबारा बता रहा हैं आपको अविद्या पांच कर्म मिल गया? अविद्या है इसको तीसरी शक्ति का है वहां पर है ना और ये जो धर्म धर्मभूत ज्ञान का संकोच बोला गया है ना वो इसी इसी के अगले ये जो यया क्षेत्र शक्ति सावेस्ट का संसार तापान अखिलान अपनोन ये यही सब बताया अविद्या कर्म संज्ञान इतना ध्यान रखना अविद्या किसका नाम है कर्म का तो बंधन इसलिए देखो हम बोल हमने कई बार बोला है कि बंधन का कारण कर्म रूप अज्ञान बोला है ना अनादि कर्म रूप अज्ञान के कारण है तो अज्ञान बंधन का कारण है ये संक्रमक भी कहता यहाँ भी कहते पर अंतर है यहाँ अज्ञान किसको कह दिया कर्म को तो ये ध्यान देना की बंधन का मूल कारण क्या है कर्म कर्म इसको अज्ञान यहाँ दिया कर्म रूप अज्ञान इतना स्पर्श अब ध्यान देना अब ये देखना आत्म स्वरूप को न जानना ये भी एक अज्ञान है परमात्मा को न जानना ये भी क्या है तो ये अज्ञान अलग है वो अज्ञान अलग है नहीं समझो? जैसे पुराने जो पूर्ण पापरूप कर्म किए हैं उसको भी अज्ञान कह दिया और ये अज्ञान अलग हुआ कि नहीं हुआ न जानना ये तो अभाव रूप हो गया है आत्मा परमात्मा को न जानना यह भी अज्ञान है अभावरूप हो गया दोनों अलग अलग है कि नहीं है तो सबका मूल वही है अनादि कर्म रूप अज्ञान आत्म स्वरूप और परमात्म रूप को न जानना रूप विद्या है इसका कारण भी क्या है अनादि कर्म रूप और आत्मा को न जानना रूप रूपिद्या परमात्मा को न जानना रूप ये इसको कर्म कह पाओगे इसको कर्म नहीं कह सकते तो ये अविद्या तुम ये विद्या भी मान लें यहाँ पर मूल कारण बंधन का वही मानना है सिद्धांत में मूल कारण बंधन का वो है और उसके कारण यह सब चल रहा है देव उपाधि होती है देव उपाधि से फिर क्या है बताया ना मिथ्या ज्ञान होता है उस समय मिथ्या ज्ञान में पहले क्या लिखाया था अज्ञान अविद्या लिखाई थी लिखाई की नहीं लिखाई तो उसमें उसका क्या था आत्मसूभ परमाप्त स्वरूप को न जानना आत्मसूभ परमाप्त स्वरूप को नहीं नहीं। हाँ। ये भी है और ए, क्या है देह में आत्मुद्धि करना देह में और ब्रह्म जो ब्रह्मात्मक वस्तु को या ब्रह्मात्मक अपने स्वरूप को सतुल समझ लेना है ना ये सब बताए थे ना सब अब यह अज्ञान की कोटियां हैं ये मिथ्य तो वो अज्ञान समझ गए हाँ तो लेकिन मूल कारण क्या है बंधन का कर्म कर्म रूप उसी के कारण विषम सृष्टि है अब वो कर्म में जिसके हैं भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म किसके हैं एक के तो तो तो आना है वो आत्माओं की अनेकता सिद्ध हो गई विषम सृष्टि कब सम्भव होगी हाँ अनेक आत्माओं के होने पर अनेक कर्म अनेक कर्मो से विषम सृष्टि होती है उनको करने वाली अनेक आत्माएं माननी पड़ेगी एक आत्मा होने से विषम सृष्टि संभव नहीं है विषम सृष्टि जब समाधान नहीं आता तो बोलते हैं भ्रम है और कुछ नहीं है भ्रम तो है तुमको बुखार आता है तो कल्पना कर कल लो क्या तुमको बुखार परिषण निर्मल है तुम्हारा शब्द बुद्ध मुक्त निर्मल है दूर होना चीज होता है इंजेक्शन क्यों लगवाते हो सब टेबलेट खा रहे हो सब बुखार तुमको आ गया है तो वैसे डॉक्टर के पास क्यों देखते हैं चेला जी तुमको बुखार नहीं है है तो अपने का चिंतन करो एक कई हो हो गया फालतू बातें तुम वो तेरा शांति शांति